आज शनि के साथ आगे भी जाने लसू पीछे भी जाने लो भी है बस यही पल है हर रोज आप सुनेंगे कुछ खास कहने जाने

सफर, जी सनी के सफर, सनी साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। नमस्कार आप सुन रहे आप आपका हम सफर सनी। जी हाँ लेकर आया हूँ खबों का सफर रेडियो प्रोग्राम आपके लिए और आज के खाबों के सफर में हमारे खास मेहमान विबा जी हमारे साथ हैं उनका भी आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है

नमस्कार नमस्कार आपको भी भी और का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार प्यार से प्यार भरा <laughs> जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छे कलेक्शन आप लेकर आते हैं और हमारे श्रोताओं का जो प्यार है वो मैसेज के जरिए हम सभी को मिलता है 721919005 पे संसार में जो है

आज के इस समय में काफ़ी चीज़ें जो हैं हम लोग भूलते जा रहे हैं जैसे हमने पिछले एपिसोड में कुछ मीठी वाणी के बारे में बातें बताई थी बातें की थी तो ऐसे ही सत्य एक जो है उन चीज़ों को सत्य बोलना या सत्य पर चलना आज के समय में बड़ा मुश्किल लगता है ये शायद कुदरत की देन है या व्यक्ति के भाव में बदलाव आ गया है इसका नहीं पता लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादातर ये चीज़ें हम इसको अपना लेते हैं

सत्य को छोड़ आसानी से झूठ बोलकर काम कर लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन की शैली है इसमें एक बहुत गंभीर अवस्था वाली बात है इस पे हम सभी को मंथन करके कहीं ना कहीं चेंज ओवर करने की जरूरत है एक बदलाव लाने की जरूरत है और ये व्यक्ति के बोल से नहीं होगा हम सभी को खुद को खुद पर काम करना होगा तब जाके ये चीजें संभव हो सकती है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं कहते हैं मुख में मीठे बोल है

का का भाव मानों में अब है नहीं सच सुनने चाव <laughs> तो आगे अच्छा। बढ़ते हैं हैं जी जी कैसे हैं आप मैं मैं बिल्कुल ठीक आज की शुरुआत एक गजल से करना चाहूंगी जगजीत ज़, सिंह की गजल है तरह तन्हा, अच्छा। हम रो लेंगे जब तक आंसू पास रहेंगे क्या इस गजल में उदासी है और इस इसमें जादु की

इस गजल में एक जादू सा भी है और इसको जो तो हैजल जी, जी, को आपने याद किया है हम लोग इसे बड़े प्यार से और हमारे श्रोताओं में कहना चाहूंगा की आप आज के इस एपिसोड में बहुत ही खूबसूरत गाने टी अक्षर वाले सुनने वाले है तो दिल थाप के बैठे और आनंद उठाइए गानों का तो आइये सबसे पहले गजल टी अक्षर वाला अभी आपके लिए खुश रहो खुशिया बाटो

तन हा तन हम महफिल महली गाय तन

जब तक आस पास रहे तब तक गीत सुनाए तब

घर खो जाए

बच्चों के छोटे हाथों चाद सितारे छोरे दो बच्चों के छोटे हाथों चाँद सितारे

किताबें पढ़कर कर हम जैसे हो जा

कौन सा रास्ता आसान है हम जब तक तो रुक जाए

नमस्कार क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गजल विभा जी आपने सुनाया आश हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और कहते हैं न्यायालय में लग रहा सच्चाई का मोल जैसे जैसे दाम है वैसे वैसे बोल <laughs>

तो तो है है जी अगला अगला गाना गाना कौन सा सुनाने वाले हैं हमारे को? गाना मेरे पास है ये ये ये ये दिन रात की कसक ये बिन बात की बात भला ये रोग है कैसा सजन अब तो बता दे प्रेम के भावों को प्रकट करने वाला गीत है गाना अपने आप में एक कंप्लीट है और एक एक लफ्ज़ मोहब्बत का बयान कर रहा है, है कौन से बंदन जो मुझसे खुल नहीं पाते

ये बादल बेबसी के क्यों धूल केत्त प्रेमनाथ बिपिन गुप्ता और के एन सिंह पर पिक्चराइज किया गया था ये खूबसूरत फिल्म अमरपाली और इसमें एक स्टोरी ऐसे बताया गया की दो सेनाए होती है

और एक व्यक्ति जो है शत्रु के सेना में भर्ती हो जाता है वेश बदल कर और ये सोच कर प्रवेश कर लेता है उसमें कि मैं इस सेना को अंदर से कमजोर कर दूंगा लेकिन बात वहाँ पर उल्टी हो जाती है और उस सेना में एक बहुत ही खूबसूरत महिला जो उसकी प्रेमिका होती है उसे देखकर वो हैरान हो जाता है <laughs> तो आइए इस खूबसूरत फिल्म का खूबसूरत गीत अभी हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज

खुश रहो खुशिया पाठ

खुश रहो खुश बाटो। नमस्कार आप रेडियो पुनीरी आप रेडियो आवाज 107.8 पर सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और खूबसूरत गीत की तरफ और उसके पहले दो लाइने आपके लिए कहते हैं स्वांग रचता है वही जिसके मन में चो सत्य मौन रहता सदा जूठ मछाता शोर

तो ये वाकई जिंदगी की सच्चाई है इसमें तो अगला गाना मेरे पास है से बिगड़ी हुई तक़दीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये तो बहुत खूबसूरत गाना है लेकिन इसमें डबल मीनिंग है जी जी जी दाव जुए का और दाव जिंदगी का भी है इसमें चैलेंज है और क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए

गाने के बोल भी भी बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं और इस पे इसका म्यूजिक दिल वाला है है क्या बात है। जी ही गीत आपने याद सा साहि लिदानवी साहब का लिखा गीता दत्त का गाया ये खूबसूरत गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशिया बाटो

तकबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ली

तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये लगा लगा लगा ले ले ले तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये लगा ले लगा ले लगा ले

निगाहों से भला क्यों निगाहों से भला क्यों गर्ताह जमाने की निगाहों से भला क्यों निगाहों से भला क्यों इंसा तेरे साथ है इल्जाम उठाने इल्जाम उठाने अपने पे भरोसा है तो ये दावना लगा गाली न गाली दाव न गाली

बचाने अपने पे भरोसा है तो ये गा ना गाने लगाने गा ना गाने

से बिगड़ी हुई अपने पे भरोसा है तो ये नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पॉइंट आवाज 107.8 एम पर जी हाँ बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं टी अक्षर वाले और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है

और जिस तरह से हम लोग गानों को सुनते सुनते किसी एक जीवन के सच्चाई को जीवन के कुछ अनमोल रत्नों को भी सुन रहे हैं कहते हैं सत्य सत्य डगर कंटक भारी चलता जो इंसान जग में अपने कर्म से बनता वही महान बनता वही महान विवाजी अगला गाना कौन सा है आपके पिटारे में अगला गाना जैसे कि टी के ऊपर ही सारे गाने जा रहे हैं तो अगला है तड़पाओगे तड़पा लो

हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे शोभा कोटे पर फिरया गया है और रूठने मनाने की बात हो रही है महबूबा अपने महबूब को कह रही है जितना भी तड़पालो हम तो बस तुम्हारे लिए ही हैं और रहेंगे जिनकी खाते फिरते हैं दीवाने बनके वो हमसे मिलते तो हैं बेगाने बनके इश्क में रह गए हम फंसाने बन

जी बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया बरका इस एल्बम का जो 1959 में रिलीज हुई थी यहाँ पर एक गरीब किसान की कहानी को बताया गया है और गरीब किसान जो है वहाँ के साहूकार जमींदार से हरिदास जिनका नाम है उससे कर्जा लेता है और बदले में अपना खेती गिरवी रखता है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो हरिदास जो है उसकी प्रॉपर्टी और उसके घर को हड़प लेता है

यहाँ पर कहानी जो है फिर रिवेंज में शुरू हो जाता है तो इस तरह की कहानी यहाँ पर बताई गई है एक किसान की संघर्ष को दर्शाया गया है आप सुनाया है रेडियो पुनिरी आवाज 107.8 एफएम सेवन पॉइंट तो आइए बरका इस एल्बम का राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा लता मंगेशकर का गाया चित्र गुप्त का संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए खुश रहो खुशिया बाटो

हम खा कर खाकर भी तुम्हारे घर पे आएंगे कर पाओगे तड़ पा

कर पाओगे पढ़ पालो हम खड़प पड़ कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे पढ़ पाओगे पढ़ पालो

ही प्यार की हो पाओगे तड़ पालो हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे चुपराओगे चुपरा हम तुम खा भी तुम्हारे घर पे आएंगे तड़ पाओगे तुन्हारे तुन्हारे तड़ खा पाओगे तड़ पालो

एफएम खुश रहो बांटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो आवाज १०७.८ एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं तो कहते हैं दुविधाओं को देख होना नहीं हताश पाप तिमिर हो दूर जब

फैले सत्य का प्रकाश <laughs> तो आइए आगे बढ़ते हैं वीबा जी, अगला गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को अगला गाना मेरे पास है, है अरमान की चिताए अपनी किस्मत को दोष देते हुए शिकायत हो रही है अरमान जल उठे हैं अपना विराना देकर दिल में दर्द है ओठों पर भी दर्द भरे गीत है

शहनाई की आवाज में गहरा दर्द है इसका जो म्यूजिक है बैकग्राउंड में हाँ हाँ हा। तो वो शहनाई की आवाज है वो भी कहीं कही ना कहीं दिल को छूती है तो। शहरियों से कह दो तो कहीं और जो जाके इस दिल में जल रही है अरमानों मानो की चिंता बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है सहरा इस अल्बम से जो हासरत जयपुरी साहब का लिखा ये गीत है

लता मंगेशकर का गाया है और रामलाल का संगीत से सजा ये गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियाँ बाटोर का फसाना

तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए इस दिल में जल रही है अरुमां की चितीर का फसाना

दिल में जल रही है अरमान की चिताए तकदीर का फसाना

की परियां, कुछ खुशी की परियां, घर तेरे लेक जान इस दिल में जल रही है अरमान की चिता तकदीर का फसाना

ए का फसाना जाकर किसे सुनाए इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएँ तकदीर का फसाना से

नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पोनी आवाज़ 107.8 जीरो पर बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं अभी जो गाना आपने सुना सहरा इस अल्मम से था जिस फिल्म के कलाकार थे मुमताज ललिता पवार मनमोहन कृष्णा उत्साह और एम राजन पर पिक्चराइज किया गया था ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी नाइनटीन की ये फिल्म थी और यहाँ पर जो है एक

दोस्त दूसरे दोस्त के साथ प्रतिद्वंदी बन जाता है और उनका जो है वो कंपटीशन चल जाता है फिर इस बीच में उनके संबंध जो है कुछ और निकलते हैं और फिर गहरा दोस्ती में बदलाव हो जाता है कहानी को पूरी तरह नहीं बताएंगे लेकिन अभी मैं आपको ले चलता हूँ एक और बहुत ही अनमोल वचन की तरफ कहते हैं सत्य न विचलित हो कभी सत्य ना हो सकता हार सत्य की न हो सकती हार

मिटे पाप का मूल भी करे सत्य जब वार <laughs> तो अगला अगला गाना गाना है है है आपके पास अगला गाना मेरे पास मेरे तस्वीर तस्वीर बनाता नहीं नहीं बनती बनती एक ख्वाब सा देखा है, नहीं बनती। ओ। जैसे जैसे गाने के बोल हैं नाकामी का जिक्र हो रहा है कोशिश करने पर भी इनके ख्वाब अधूरे हैं गम गाने में गम है

और गाने के बोल जैसे अपने <laughs> हाँ, ये गीत बारह दारी नाइनटीन फिफ्टी फाइव में एक फिल्म आई थी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी गीता बाली प्राण अजीत खान मीनू ममताज और चंद्रशेखर पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म

और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी उस समय की ये तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं आप सुनाए हैं रेडियो पुणि आवाज 107.8 जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम खुश रहो खुशिया बाटो

तस्वीर नहीं बनती तस्वीर नहीं बनती एक ख्वाब सदेता नहीं बनती तस्वीर नहीं बनती तस्वीर बनाता हूँ

तस्वीर नहीं बनती वीर नहीं बनती, नहीं बनती। बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना बेदर्द मोहब्बत का

है अफसाना नजरों से मिली नजरें मैं हो गया दीवाना अब दिल के बहलने की तदबीर नहीं

I'm a little bit crazy.

खुश रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो आवाज 107.8 पर आप आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गाने सुनाए हैं अभी जो गीत आपने सुना कुमार बारा बाकी ने लिखा था तलत महमूद जी ने गाया था नौशाद साहब ने संगीत से सवारा था तो चलिए अब अगला गाना कौन सा है विवाजी आपके पास

जैसे कि तस्वीर के बाद पिछले गाने में आपने सुनी जी, और जी, ये गाना भी तस्वीर से तस्वीर मतलब हम एक इमेज बना लेते हैं जी जी जी किसी जगह की महबूब की महबूबा की तो ये भी तस्वीर पे है तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल जैसे इसके बोल है बहुत लाइक जैसे सपने सजाए जा रहे हैं

पिया का साथ है और दो प्रेमी एक दूजे को महसूस कर रहे हैं तुझसे नजर जब गई है मैं यहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल दे। देवानंद और माला सिला पे फिल्माया गया ये गाना अपने आप में कम्प्लीट गाना है बहुत ही सुंदर गाना

<laughs> जी बात ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है ये माया 1961 में में थी और गाना गाना जो तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है बहुत है बहुत ही खूबसूरत मध्रू सुल्तानपुरी साहब का लिखा यह गीत है लता मंगेशकर और रफी साहब का गाया सलील चौधरी का संगीत से सजा ये गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाए हैं रेडियो पुनिरी आवाज खुश रहो खुशिया बाटो

तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है

रंग लेके सपनों की महफिल तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है फिरो तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल में

दिन से उतारी है फिर तुझे संगली की नए नए रंग के सपनों की मेरे दिल में कसु

नजर जब गई है मिल जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल तुमसे नजर जब गई है मिल जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल झुक के जहाँ पलते तेरी खुले जहाँ जुलफे तेरी रहो उसी मन दिल में तस्वीर तेरी दिल में

जिस दिन से उतारी है तू तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल में

नजर मिलती होगी यू शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल मेंसवीर तेरी तुझे सपनों की दिल में तस्वीर तेरी दिल में

जिस दिन से उतारी तुझे संग ले के, ने ने रंग ले के, सपनों की में तेरी में तेरी दिल नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और धीरे धीरे हम लोग कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे पहुंच ही गए हैं <laughs> कहते हैं सत्य

बहुत ही अहम भूमिका निभाता है आपके जीवन को संवारने में इसीलिए झूठ न फैलता जूट न फैलाता है कभी होता इसका अंत मरते हैं मानव यहा सत्य रहे जीवित हरदम <laughs> इसलिए कहा जाता है सत्य की हमेशा विजय होती है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और आखिरी गाना हमारे श्रोताओं को विभाजी कौन सा आप सुनाने वाले हैं

अगला गाना बड़ा नज़ाकत वाला गाना है मनोज कुमार और मुमताज़ पे फिल्माया गया ये गाना तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की नाम हसीनों की मिसाल ही कहाँ होती है स्पेशली वो जब महबूब के दिल में बस जाए उस तो उनकी अदाई बेमिसाल सी होती है और उसमें आशिक अपनी महबूबा को तंग करते हुए उसको छेड़ते हुए गाना गा रहे हैं

और कभी सूरज से तो कभी चांद से इसकी तुलना कर रहे हैं और इसमें महबूब कह रहे हैं सितम ये अदाओं की कयामत है या तेरी अंगड़ाइयां जी जी जी तो आइये बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया पत्थर के सनम एस सलम का और यहाँ पर ये फिल्म जो है 1967 में रिलीज हुई थी मनोज कुमार बैदार मुमताज प्रान और महमूद अली पर पिक्चर किया गया था

और दो हीरोइन हैं आप समझ सकते हैं दोनों की क्लाइमैक्स बीच में आ जाती हैं और हीरो एक है विलेन एक है <laughs> तो फिर वो ट्रायंगल लव स्टोरी वाली बात आ जाती है तो ये ऐसे ही कुछ भाव भावभरा ये फिल्म है पत्थर के सनम और इस फिल्म का गीत आपने याद कराया ये तोबा ये मतवाली चाल जिसे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है मुकेश जी ने गाया है और लक्ष्मी प्यारेलाल का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा है

तो मुझे लगता है कि हम लोग अभी यहीं पर गुड बाई कहते हैं और श्रोताओं को ये प्यारा सा गीत जाते जाते सुना ही देते हैं श्रोताओं को भी इतने प्यार से हमारे चुनिंदा गानों को सुनने के लिए <laughs> जी जी जी बहुत ही खूबसूरत गाने आपने सुनाए और हमने कुछ बातें जो है यहाँ पर सच्चाई की

शेयर की है आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को यह बात आ रही होगी और चलिए अगले एपिसोड में भी कुछ इसी तरह की खूबसूरत बातें हम लेकर आएंगे और आपसे जुड़ेंगे इसी वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सा खुश रहो खुशिया बात

मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल कौब आए मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चाँद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंग जमाल हसीना तेरी मिसाल कहाँ

कौबाए मत बाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चांद और सूरज आकर मे झुद से रंगे जमाल हसीना तेरी मिसाल कहाँ कौबाए मतवाली चाल

तम ये अदाओ की रानाइया है सी तम ये अदाओ की रानाइयाँ है कयामत है क्या तेरी अंगड़ाइयाँ हैं बहारे चमन हो घटा हो धन हो

बाहार चमन हो घटा हो धनक हो ये सब तेरी सूरत की पर छाइया तन से उड़ता गुलाल कहा

बा मत बाली चाल चुक जाए फूलों की डाल चांद और सूरज आकर मांगे कुछ रंगे जमाल हसीना तेरी मिसाल निशाल कौबाए मत बाली चाल

मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंग जमाल हसीना तेरी मिसाल कहा बाए मत वाली चाल

मैं भी दीवानों का एक शाहजादा मैं भी दीवानों का इक शाहा तुझे देखकर हो गया कुछ खुदा के लिए मत बुरा मान जाना खुदा के लिए मत बुरा मान जाना ये लु छो

नशे में इतना ख्याल ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चांद और सूरज में खुद से रंगे जमाल हसीना तेरी मिसाल सोबा ये मतवाली चाल

सुन रहे रेडियो पुनी आवाज एक एफएम खुश रहो खुश बांटो

मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बातों पर धूल उड़ाता चला जुड़ रहे पाका योका पाका वो मिनी मिनी मिनी रहे बाका लोका पाका रो टिरेडे तरडे जोड़ रहे

मैं हूँ झुमझुम झुमझुम झुम रू फकर घूमू बन घूमू बनके घूमरू साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूं ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां आसमान पका हो

बागा बागा। ओ दिर्णी दिर्णी दिर्णी ओ दिर्णी। मैं जुम जुम जुम जुम जुम जुम जुम जुम बन बनके घूमरू प्यार सीने में है हर किसी के लिए मुझको प्यारा हर इंसान दिल वालों पे हूँ कुर्बान जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए

hedli odli yo youdli odli yo hedli odli yo youdli odli yo hedli odli yo youdli odli yo hedli odli yo youdli odli yo odli odli odli yo youdli odli odli yo odli odli odli yo odli odli odli yo o eh hedli odli yo odli odli odli yo odli odli odli yo